देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती त्रिगुणा निर्गुणा और प्रकृति से परे हैं भगवान विष्णु से ऊपर युक्त बातें कहने के पश्चात वे महाभागत शंकर के प्रति मधुर वाणी में बोली देवी ने कहा शंकर मन को मुक्त करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो परम पुरुष का ध्यान करने के लिए तुम तप कर चुके हो महादेव तुम बड़े पुण्यात्मा हो परमात्मा शांत स्वरूप है उनमें सत्वगुण प्रधान है तुम्हें उनकी क्षण लेनी चाहिए तुम तीनों तीन गुणों से संपन्न हो शिष्ट स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं संसार में कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इन तीन गुणों से अतिरिक्त हो जगत में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वे सब के सब त्रिगुण में हैं निर्गुण होकर सबको दिखाई दे ऐसी कोई वस्तु न थी और न होगी निर्गुण तो परमात्मा है जो कभी स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते शंकर मैं समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ मेरा विग्रह सर्वोत्तम है मैं सदा कारण होकर रहती हूँ कभी कार्य की शैली में नहीं गई कारण होने की स्थिति में मेरा रूप सगुण रहता है परम पुरुष परमात्मा के पास मैं निर्गुण रूप से रहती हूँ अहंकार एवं शब्द स्पर्श आदि महत्व के गुण हैं कार्य और कारण रूप से दिन रात व्यापार आरंभ रहता है मुझसे ही अहंकार उत्पन्न होता है अतः मुझ कल्याणी को कारण कहते हैं अहंकार मेरा कार्य है उसमें सत्व रज और तम तीनों गुण आ जाते हैं अहंकार से महत्त्व उत्पन्न होता है यह समि बुद्धि का परिचायक है इससे महत्त्व कार्य और अहंकार कारण कहलाता है अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं यह निरंतर का नियम है वे ही सूक्ष्म रूप से पंचभूतों की कारण होती हैं सबके सृजन में पंचभूतों के सात्विक अंश से पाँच कर्मेंद्रियाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच महाभूत तथा सोलहवां मन ये सभी उत्पन्न होते हैं इनमें कोई कार्य होता है और कोई कारण इस प्रकार सोलह विभिन्न पदार्थों का समुदाय या प्राणी होता है परमात्मा आदि पुरुष है वे न कार्य हैं और न कारण शंभो सबके सृष्टि काल में इसी प्रकार की शैली बरती जाती है यह सृष्टि का क्रम मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया महानुभाव देवताओं अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहेगा ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी अब उस स्थान से हम चल पड़े दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव एवं स्वरूप का हम सदा स्मरण करते रहें यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप वह देवी और सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए पुनः हमें विमान ही दिखने लगा दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ी वह विमान बहुत विशाल था उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे जहाँ केवल जल ही जल था और मधु एवं कैटब नामक दुर्धर्त दानव श्री के हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे